द्रम कर्णे श्रृणिया मेवा भद्रं पशे माक्ष स्थिर सुंशस्तुभ्यशे ओ शा अथरवेदीय पांडुकालिकिका अद्वैत प्रकरण के प्रथम कारिका के ऊपर विचार आरंभ हुआ है द्वैत मिथ्या है पूर्व प्रकरण सिद्ध किया तर्क से सिद्ध किया श्रुति से तो सिद्ध था ही शांतम शुभम अद्वैतम इत्यादि कहा था श्रुति ने से सिद्ध है क्यों तार्किक कहते हैं जब तक युक्ति से न घटे उसको श्रुति में घटाना संभव नहीं है तार्किक नई आयिकादी श्रुति को मानते हैं पहले अपने बुद्धि से सिद्ध करेंगे उसके बाद श्रुति में ऐसा कहा है श्रुति को दृष्टांत के रूप में रखते हैं और हम जो वेदांति है पहले श्रुति ने जब कहा उसको मानकर तो उसके सिद्धि के लिए तर्क तर्क देते हैं हम दृष्टांत के लिए तर्क देते हैं और वो दृष्टांत में श्रुति को देते हैं तार्किक और हमारे इतना भेद है इस प्रथम कारिका में आपको दिखाई पड़ता है द्वैत की निंदा द्वैत की उपासना की निंदा कहते हैं यद्यपि दे निंदनीय नहीं है नही निंदा निंदितुम निंदितुम निंद्य, प्रवर्त थे अभी तो विधेयर है निंदा जो किसी की होती है वो निंद व्यक्ति के निंदार में तात्पर्य नहीं होता अपने जो विधेय है उसकी प्रशंसा के लिए तात्पर्य जो अद्वैत भाव में कई वही व्यक्ति जो द्वैत रूप से उपासना करने वाले को ऐसे जब तक द्वैत भाव में होगा उपासना करनी है जितने भी द्वैताचार्य हैं हम गुरु पीड़ि महाराज सबकी पूजा करते हैं एक व्यास पूजा पद्धति करके है अगर उसी विधान से करें सारे के नाम आता है और ये अद्वैत के लिए सबका उपकार उपकार है अगर नैयाई आदि महो सीधा सीधा अद्वैत हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे जब बौद्धादि हमारे सामने आएंगे तो अब वो तर्क ही जानते और कुछ नहीं जानते हैं। नास्तिकवाद है तो उनके सामने नहीं आए कोई भिड़ा देना होता है हे नहीं ईश्वर है शून्य नहीं है। अनुमान से सिद्ध करेंगे अनुमान एक ऐसा है तर्क एक ऐसा है सबको अनुकूल है सब मानते हैं उसको आपके वेद को सब नहीं मानेंगे कहेंगे तुम्हारे गुरु ने खाने पीने के लिखा स्तिक थोड़ी माने का किंतु किन्तु तर्क ऐसे है जैसे संकेत है ना ये संकेत जो होता है सभी भाषा वाले समझते हैं इसको किंतु तब वह भाषा वाला इस भाषा को नहीं समझता किंतु संकेत जो होता है सबके लिए अनुकूल है जहां हम बाहर जाते हैं भाषा नहीं समझते हैं तो संकेत से काम चलाते हैं वो क्या होता है संकेत से अपनी भाषा का अनुमान करता है वो ज्ञान तो होगा भाषा से ही होगा संकेत से नहीं होगा संकेत होने पर अपनी भाषा की कल्पना करेगा फिर उसके द्वारा व्यवहार करता है तो ठीक ये जो तो तर्क है ये सबके लिए अनुकूल है और हमें सभी तर्काचार्यों का जितने भी हैं द्विताचार्य हैं सबकी पूजा करते हैं गुरुपूर्ण के दिन अगर हम शास्त्र विधान से गुरुपूर्ण कार्य करें तो उसमें सब ऐसा गुरु पूजा पद्धति में ऐसा है कैलाशासन विश्व देश में हर वर्ष होता है कार्य होता है तो विचार था इस बार कराएं तेत तो थोड़ा कुछ दूसरी उपाधि कुछ आ रही है जिसे होना संभव नहीं कभी मौका लगे तो व्यास पूजा पद्धति के आधार पर यहाँ भी शुरू कराएं जैसा कुछ आ रहे हैं इस बार नहीं हो पाएगा तो देखिए कैसा है हम कैसे वेद के अद्वैत जो ज्ञान है शाब्द ज्ञान अहम ब्रह्माष्टम इसकी रक्षा के लिए सबकी कुर्बानी है ये वेदा अकेले नहीं इसमें कहीं लिखा है <coughs> परिलसन वेदांत दुर्गो महान मीमांसा भाति सतत सा महद गोपुर योगो यामिनी जागरूक निचय सांख्यम विवेकात्मक धर्म चोरय तुम विशंति सुगता नैया कुकुरा ऐसा सब अब क्या है एक बेद है वेद रूपी सोने का महल है एकांचन पत्तने कांचन सोना पत्तन माने महल वेद रूपी एक महल है सोने का महल है बहुत किमती है उसके समान कोई किमत वाले और प्रमाण नहीं होते है बहुत कीमती एक वस्तु है उसमें कर्म उपासना ज्ञान तीन प्रकार की चर्चा है वेद कांचन पत्तने परिलसन उसमें जुड़ा हुआ है क्या वेदांत दुर्गो महान उस वेद के भीतर में हाँ, जो कर्मकांड और उपासना कांड के द्वारा रक्षित उसके भीतर में वेदांत दुर्ग है किला है वेद के भीतर है वेद एक सोने का महल है उसके भीतर मानी उसके पेट में वेदांत तो मैंने उपनिषद रूपी किला है वेदांत तो दुर्गो महान मीमांसा परीक्षा उसमें उस वेदांत रूपी दुर्गो को बचाने के लिए जब किला बन जाता है तो राजा लोग क्या करते हैं अपने मकान के घेरे बना लेते हैं उसके आगे खाई खोद देते हैं उसको परीक्षा बोलते हैं खाई खोद करके पानी डाल देते बहुत गहरा होगा चोर आ नहीं सकेगा बीच बीच में जाने का रास्ता और दरवाजा होगा चार तरफ दो और बैठाए होंगे पूरे में तो बैठाना संभव नहीं है खाई खोद देते हैं चारों तरफ से तो उसे पानी भर देते हैं आना संभव नहीं मीमांसा जो पूर्व मीमांसा है वो इस वेदांत रूपी जो दुर्गा है उसकी रक्षा के लिए परीक्षा के जगह में कर रहा है उस वेदांत की रक्षा के लिए मीमांसा परिका विभा सततम ऐसा दिखाई पड़ता है उसी वेद की रक्षा के लिए हमेशा वो घेरा बना घेर के बैठा हुआ है मीमांसा परिका विभा सततम सापतम महद गोपुरम जहां पर मंदिर होता है उसमें गोपुर होता है उस वेदांत रूपी जो इसमें भवन है वेद के भीतर उपनिषद रूपी उसमें गोपुर क्या है कहते हैं शाब्द ज्ञान अहम ब्रह्माष्मी ये ज्ञान तत्वशी सुनने के बाद अहम ब्रह्माष्टी अद्वैत ज्ञान रूपी गोपुर है शाब्दम महद गोपुरम शब्द जन्म ज्ञान को शाब्द ज्ञान कहते हैं अहम ब्रह्माष्टमी जो होगा तत्व से आदि सुनने के बाद जो ऐक्य ज्ञान होगा ये गोपुर है उसमें और भी उसके क्या है योगो यानी निजागर होगा नीचा योग वो भी इसके लिए उपकार कर रहा है क्या पूरे जग रहा है वो हमेशा अष्टांग योग के माध्यम से सीधा वेदांत ज्ञान नहीं होगा अगर आपके पास में योग का को कोई साधना ना हो यम नियम क्या सबके लिए अनुकूल नहीं है क्या आसन आदि सबके लिए अनुकूल आदि अष्टांग योग की साधना भी चाहिए योग हो यहां मिले जहाँ फिर वो रात्रि रात्रि में जागने वाले हैं निचा हमारा समूह योग समूह क्यों योग में समूह होता है क्या होता है आठ होते हैं योग समूह यहां मिनी जागरूक उस रात्रि में जगने वाले तो किले में जगना पड़ता है दूसरे कोई ना आ जाए शोर ना आ जाए ऐसे हमेशा योग जगा हुआ होता है माने योग शास्त्र में हमारे लिए अनुकूल है पता नहीं जल लोग योग हो यहां जो काबिल सांख्य है वो भी हमारे लिए बहुत उपकारक है इस वेदांत के किले की रक्षा के लिए जिसमें साब रूपी गोपुर लगा हुआ है सांख्य कैसा है हमेशा प्रकृति और प्रत्यय का विवेक कर रहा है जब जड़ चेतन का विवेक नहीं कर पाएंगे तब तक आपको हम ब्रह्माष्टी होगी नहीं मान पा रहा जड़चेतन का विवेक कौन कर रहा है सांख्य कर रहा है प्रकृति और प्र... पुरुष का विवाह कर रहा है पुरुष मानी जाता तो वो भी हमारे लिए कारक है, वकार है योगो यामी जागरूक निच य सांख्यम विवेकात्मकम ऐसा है धर्मम चोर तुम बिशंति सुगता है ये जो बौद्ध लोग हैं वो जो वेदांत के शिखर भाई जो गोपुर शाब्द ज्ञान रूपी जो धर्म है हम ब्रह्मास धर्म अद्वैत ज्ञान उसको चोरी करने के लिए घुस जाते हैं बौद्ध लोग सुगता तो बौद्धिस्ट जितने सुन्यम शून्यम ज्ञान नहीं है नहीं है बोल देते हैं धर्म साधम महत गोपुरम धर्म पूर्व ने जो गोपुरम था उस गोपुरम में अद्वैत ज्ञान रूपी धर्म है जो उसको चोरी करने के लिए जा रहे हैं नहीं है ज्ञान नहीं है शून्य है बोलना चाहते हैं उस स्थिति में नैयाय क्या कहते हैं कुकुर का काम करते कुत्ते का काम कर भूं, भूं करते भों भों करते हैं उनको खबर है ईश्वर है चेतन क्यों नहीं? नहीं रक्षक है नैयाय जब शून्यवाद हमारे सामने आएगा हम अपने वेद से उसको नहीं समझा सकते मानेगा ही नहीं वो उस समय हमें नई आइकों को आगे करना पड़ेगा नई आइक बढ़ जाते हैं आगे नहीं, नहीं। सुनने नहीं चलेगा क्षितिपुर कर्तजन्य कार्यत्ते कार्य है ये? इतना बड़ा कार्य कोई जीव कर नहीं सकता तो ईश्वर तो है हा इतने जरूर है पहले ईश्वर की सिद्धि अपनी बुद्धि पर बुद्धि से करेंगे उसके बाद बोलते हैं भूमि ऐसा वेद में भी कहा है माने हम कितने बड़े बुद्धिमान है हमने जो सिद्धि किया वो वेद भी बोलता है पीछे मानते वो अर्धनास्तिक माने जाते हैं पहले वेद में समर्पित तो हो जाए उसके बाद तर्क लगाए तब तो ठीक है वो पहले अपने तर्क से सिद्धि करेगा बाद में वेद की दुहाई करेगा वो अर्दनास्तिक करके कही जाए किंतु सभी का उपकार है यह नहीं मान सरदर्शन जो चलता है सभी के बाद अंतिम में वेदांत होता है सभी हमारे रक्षक शुरुआती साधन सब हो जाते हैं उसके बिना हम यहां पहुंच नहीं पाए हां यहां पहुंचने के बाद उनकी जरूरत नहीं है जब अद्वैत ज्ञान में आप पहुंच चुके हैं तब उपासना आदि की आवश्यकता नहीं होगी द्वैत की आपकी आवश्यकता नहीं होगी उस स्थिति की बात यहाँ पर उपासक और के जो निंदा दिखाई पड़ रही है प्रथम श्लोक में दिखाई पड़ रही है ये क्या है ज्ञान की महत्ता बताना है अद्वैत की महानता बताना है नहीं निंदा निंदम तुम प्रवर्त अभी तो विदेश निंदा जो निंदे व्यक्ति की निंदा के लिए नहीं होती है निंदा किन्तु तो अपना जो विधेय होगा इष्ट होगा उसकी प्रशंसा भी नहीं तो ये कुछ निंदा जैसी लग रही है क्यों यहाँ पर ऐसा कहा देखो, अधिकारी तीन प्रकार के होते हैं वेदांत में हर तरह में ऐसे ही है एक मंद अधिकारी होगा और एक मध्यम वर्ग का होगा एक उत्तम होगा उत्तम तो पहुंच गया ज्ञान में पहुंच गया अद्वैत में पहुंचा हुआ है उसके लिए उपासना आदि की आवश्यकता नहीं है अब जो मध्यम और मंद वाला होगा तो ज्ञान में पहुंचने के लिए उपासनादि करेगा कि नहीं करेगा करना पड़ेगा नहीं करेगा अंधगण शुद्धि होगी नहीं तब तक वो चाहे सौवार वेदांत वाक्य सुने तत्व सुने समझेगा नहीं ठीक है एक टेप की तरह हो जाएगा सुनेगा सुना देगा अपने में उतरेगा नहीं टेप की तरह हो जाएगा जैसा सुना होगा उसे सुनाएगा पढ़ना पड़ाना हो जाएगा अनुभव में नहीं ले पाएगा इसलिए उपासना आदि त्याज्य नहीं है हमारे जैसों के लिए ये ऊपर की स्थिति की दृष्टि को देख कर दे पाया जा रहा कि मांडू के कार्य का निषेध कर दिया उपासना नहीं करनी चाहिए ये कभी नहीं सोचना अगर आप स्थिति में हो सारे शरीर तीनों शरीरों को बात करके ऊपर की स्थिति में आपकी स्थिति हो तब बात ठीक है अगर शरीर में ममता ममता को लेकर के बैठे हैं तो उपासना भी आपके लिए कर शास्त्र जो होता है तीन तरह के अधिकारी को लेकर के बीच बीच बोलता है जो मंद होगा उसको कर्म से शुरू करना पड़ेगा जो तो मध्यम होगा उसको उपासना और उत्तम होगा ज्ञान में बैठा हुआ है पहुंच गया नदी पार हो चुका है उसको उपासना क्या जरूरत है उसको लेकर है। <स्ट्थेखा> तो में कहा था उपासनाश्रितो धर्मो जाति ब्राह्मणी वर्तते प्राग उत्पत्तिर अजम सर्वम फेनाश कृपण स्मृत उपासना में आश्रित जो धर्म मानी जीव धारह प्राण ही शरीरम ये धर्म शरीर को धारण करवाता है प्राण के माध्यम से इसलिए उसका नाम धर्म प्रा किसका नाम क्यों जीव बना हुआ आदमी वही धर्म अपना हुआ जीवक प्राण धारण धातु है जीवती माने प्राण धारण करता है जीवती का अर्थ यही होता है प्राण धारण करता है प्राण धारण करने वाले को जीव बोलते हैं ये अर्थ होता है जीव धातु है या प्राणी व्याकरण है जीवक प्राण धारण है या धर्म सब जीव जी माने द्वैत द्वैत में बैठा हुआ है अभी अद्वैत भाव में नहीं है उसके लिए उपासना में जो आश्रित है मैंने मैं भिन्न हूँ मेरा इष्ट भिन्न है, ये बुद्धि वाला ऐसे जाते ब्रह्मणि वो कार्य ब्रह्म जात ब्रह्म अजात ब्रह्म में नहीं रहता वो माने जो अद्वैत है अजात ब्रह्म है उसकी उपासना नहीं होती है वो ज्ञे होता है ध्येय नहीं होता जब ध्येय आएगा कहीं उपास्य रूप में आएगा कार्य ब्रह्म है कारण मान कारण, कार, कारण भाव से अतिरिक्त तो नहीं वो सब वो माया विशिष्ट ब्रह्म वो ये जात ब्रह्म जिसको ईश्वर आदि शब्दों से हम बोलते हैं जाते ब्रह्म है वर्तते दे वो जो उपासना में आश्रित जीव होगा धर्म मान जीव वो कार्य ब्रह्म में रहता है और ये भी मानता है प्राग उत्पत्तिर अजम सर्व उत्पत्ति के पहले तो ये जगत भी अजन्मा ही था मैं भी अजन्माई था द्वैत हो गया अलग हो गया किंतु अलग अद्वैतवादी भी मानते हैं व्यवहार मानता है द्वैत को सत्य मानता है इतने भेद है कल्पित माने तो कोई आपत्ति नहीं द्वैत को कल्पना माने तो आपत्ति नहीं किंतु सत्य मानता है प्राग उत्पत्ति अजम शर्मा भी है उत्पत्ति के पहले मैं भी अपनी उत्पत्ति के पहले और ये जगत भी अपनी उत्पत्ति के पहले सब अजमा ही था किंतु अब जंगलवादी हो गया सत्य हैं और अब साधना करके उपासना करके उस जहां से बिछड़े हैं उस परमात्मा को प्राप्त करते हैं फिर अजन्मा बनना है यह भावना उसकी होती है इसके लिए वो कृपण कहा गया उत्पत्ति और अजन सर्वम तेनाश कृपणा के नी कारण से इसी हेतु से असौ कृपनाश्रता असौ मान्य वह जो उपासना में आश्रित है जो व्यक्ति वो कृपण कहा गया दीन दयनीय है दीन ऐसा कहा स्मरण किया कि उन्होंने जो तत्व तो ज्ञान में पहुंचे हुए लोग हैं तो उनके दृष्टि से ऐसा कहा ऐसा स्मरण किया है ये कहा भाष्य हो गया था टीका भी कुछ हो गई थी चल रहा था पूर्वी शंका कर रहा था नैशा तर्कण मतिराप में श्री देर अद्वैत कथम तर्क न्या तुम सक्षम यहां पर अवतर्क देते हुए भाष्य आदि में कहा था कि अद्वैत सिद्ध है श्रीति से सिद्ध है फिर भी तर्क से भी सिद्ध किया जा सकता है अद्वैत इसको लेकर के हम अद्वैत के ये, ये अद्वैत की सिद्धि के लिए तर्क का सहारा विशेष लेकर के यहां चलेंगे कहा था तृतीय प्रकरण में आरंभ करते हैं कहा था उसके बारे में ये बोलता है गुरुआजी कठोर परिषद के पंक्ति ला करके बोलता है हमारा यमराज ने नीचे कहा है निकेता तुमने जो बुद्धि पाई है इतने लालच देने के बाद भी तुम ठगे नहीं गए जिस बुद्धि को कहा ये ऐसा बुद्धि ये जो तुम्हारी बुद्धि है बहुत सारे लालच दिया है हमारे लिए तो थोड़े से लालच गया तो हम थोड़े करके चले जाएंगे तो नहीं बहुत बाढ़ बड़ी लालच थी फिर भी वो अपने तस से मज अपने स्थिति से इधर उधर नहीं हुआ तो उस उसका प्रशंसा करने लग जाए हे तो नचिकता ऐसा बुद्धि तर्क न अपन न प्रापणिया तर्क से प्राप्त करने मुख्य नहीं है एक निष्ठा से ही प्राप्त होती है एक रैशा अपने ऐसा कहा? ज्ञात सक्यम अक्षिपति अद्वैत तर्क से कैसे जाना जा सकता है अद्वैत तो ये बुद्धि है वह तर्क से प्राप्त होने वाली है आक्षेप करता है तत्कथ इत्यादि था तत्को ये पूर्वादि ने आक्षेप किया प्रश्न नहीं है कैसे हो सकता है तर्क से कैसे पाएंगे इसके उत्तर में मेंकरण का आरंभ किया जाता है वाष्यकार ने ऐसे प्रतिज्ञा की ठीक टीका टीका स्वतंत्र तर्क प्रवेश आगमिक तर्क से, से सहकारिता संभावना हेतु तर्क नाम ज्ञात सक्यम यदि व्यवहार आ सिद्धांत सिद्धांति कहते हैं क्या बोलते हैं सिद्धांति स्वतंत्र तर्क का प्रवेश स्वतंत्र तर्क का प्रवेश नहीं हो है इस अद्वैत में स्वतंत्र खाली तर्क से नहीं श्रुति के सहारे से तर्क काम करेगा श्रुति का अनुकूल तर्क काम करता है स्वतंत्र तर्क का प्रवेश नहीं जैसे नई का होता है स्वतंत्र तर्क अपने बुद्धि के ऊपर भरोसा नव्य न्याय का प्रणेता थे ना रघुनाथ शिरोमणि नबे न्याय वही से शुरू हुआ है गंगे सुपाध्याय तो प्राचीन में ही है, है। चिंतामणि ग्रंथ लिखा उन्होंने और कुछ नहीं लिखा तो सारे आगे बनाने वाले हैं रघुनाथ शिरोमणि तो वो उन्होंने अपने लोगों के सामने एक घोषणा कर दी है विदुषाम निवाहेवाहिक दुष्टम विदुषाम निवाहे निवाही दुष्टम यद दुष्टम तत्स यद टंक अदुष्टम मई जलपति कल्पना अधिनाथे रघुनाथ हे मनुताम मनुताम तदन्य थे ऐसा बोल आज तक के सारे विद्वान का समूह का समूह एक विद्वान नहीं आज तक जितने विद्वान हो गए समूह निवाहों का भी निवाह समूह का समूह विद्वान होंगे तत्त प्रांतों में उनका एक समूह और सारे प्रांतों में सारे भूमंडल का जितने विद्वानों का समूह वो विद्वान होंगे यथत निर्दुष्टम से दुष्टम जो उन्होंने कहा क्या कहा जिसको निर्दुष्ट घोषित किया और जिसको दुष्ट घोषित किया किंतु मई जलपति कल्पनाधि रघुनाथ है मैं मेरा मैं बोलने वाला जो रघुनाथ हूं कल्पना में कुशल रघुनाथ हूं मेरे बोलते बोलते मई जलपति कल्पना अधिनाथ है अधिनाथ हूं रघुनाथ मनोताम हो जाएगा। आज तक के विद्वानों ने जिनको दिन घोषित किया होगा मैं उसको रात घोषित कर अन्यथा हो जाएगा अपने तर्क से सिद्ध कर दूंगा मैं और जिसको रात्रि घोषित किया होगा आज तक मैं उसको दिन सिद्ध करके छोड़ दूंगा इतना बल बल बल है तर्क को पर अपने बुद्धि में भरोसा है ऐसा है तो स्वतंत्र तर्क का प्रवेश स्वतंत्र तर्क का प्रवेश तो नहीं है उस अद्वैत में स्वतंत्र तर्क जा नहीं सकता प्रवेश नहीं है तस्मिन मान अद्वैत उस अद्वैत में आगमिक तर्क से सहकारिता जो आगमिक तर्क होगा माना आगम के अनुकूल तर्क श्रुति के लिए अनुकूल तर्क तो आगमिक तर्क कहते हैं आगम संबंधी तर्क श्रुति को अनुकूल करने वाला जो तो तर्क होगा इसलिए भाष्यकार ने लिखा है, से तर्कों तर्क से तो विराम ले लो कि श्रुति का अनुकूल तर्क से ले लो तो का तर्क सहयोगी है स्वतंत्र तर्क प्रवेश उस अद्वैत में स्वतंत्र तर्क का प्रवेश तो हो नहीं सकता खाली तर्क से सिद्ध कर दे संभव किन्तु आगमी आगमिक से उस आगमिक तर्क आगम के अनुकूल तर्क, के अनुकूल जो तर्क होगा सहकारिता श्रुति के लिए सहयोगी हो जाता है तर्क सहकारी बन जाता है सहयोगी बन जाता है, है यार संभावना हेतु तर्क की भी संभावना है संभावना के हेतु बन जाता है तर्क अद्वैत की संभावना है इसके के है इसलिए तर्क आप ही तर्कुम सके तर्क से भी अद्वैत की सिद्धि हो सकती है हमारे श्रुति के अनुकूल करके तर्क बोलेंगे पहले तर्क नहीं बोलेंगे तर्क से भी सिद्ध हो यदि व्यवहार उत्पत्ति व्यवहार अद्वैत व्यवहार हो सकता है कौन व्यवहार शब्द तो व्यवहार अद्वैत व्यवहार तर्क के माध्यम से सिद्ध किया जा सकता है मतवा ऐसा मान करके सिद्धांत दिखाते हैं अद्वैत अद्वैत प्रकरण आरंभ प्रक्रम आर सिद्धांत के कि टिप्पणियां सात आठ स्वतंत्र माने आगम अनुरोधी श्रुति के अनुरोधी ने अनुकूल तर्क चलने वाला ने उसको कहें स्वतंत्र तर्क आगम अनुरोधी न, अनुरोधी, न, अनुरोधी नहीं है अनुरोधी है, ऐसा तर्क का तो प्रवेश नहीं है होंगे प्रवे. आगमी तर्क हो सकता है कैसा आगम अनुकूल की, की, की जाने की संभावना है होने की संभावना आगे है आगे दिखाएंगे इसके लिए कहते हैं अद्वैत प्रकरण देते प्रतिज्ञा करते भाष्य कार्य इसलिए अद्वैत प्रकरण के आरम्भ किया जाता है तृतीय यदि व्यवहार उपत्ति में दो नंबर टिप्पणी है व्यवहार माने क्या है एवं भूत एवं भूत शब्द प्रयोग इस प्रकार का शब्द प्रयोग होगा अद्वैत आदि शब्द व्यवहार करेंगे हम शब्द व्यवहार होता है ना दो प्रकार के तो व्यवहार है एक शब्दात्मक एक क्रियात्मक तो है शब्दात्मक व्यवहार हो जाएगा अद्वैतम आदि शब्द व्यवहार व्यवहार दो प्रकार का होता है एक शब्दात्मक और एक क्रियात्मक एक शब्द रूप होता है एक क्रिया रूप होता है व्यवहार बोलते हैं यह भी एक व्यवहार है कौन सा व्यवहार शब्दात्मक और जो करते हैं ये भी एक व्यवहार क्या है वो क्रियात्मक है तो व्यवहार है शब्दात्मक और क्रियात्मक या शब्दात्मक व्यवहार हो सकता है अच्छा ठीक है यदि तर्क अद्वैतम संभावितम प्रकरण आरभ थे तभी किमित उपासक निंदा प्रथम प्रस्तुयते तथा फिर शंका करता महाराज यदि तर्क से आपको अद्वैत की संभावना करनी है अद्वैत की सिद्धि करना चाहते हैं क्यों फिर उपासक की निंदा करने जा रहे हैं आप तर्क से अद्वैत की सिद्धि शुरू शुर कर दीजिए ना अगर तर्क से अद्वैत की सिद्धि करने के लिए यह प्रकरण आरम्भ करने जा रहे हैं फिर उपासक की निंदा क्यों करने जा रहे हैं आप यहाँ उपासना धर्म कार्य ब्रह्मी क्यों निंदा करने जा रहे है ये पूर्वादि की यदि तर्क अद्वैतम संभावितम प्रकरण आयुदेक तर्क के द्वारा अद्वैत की संभावना करने के लिए यदि प्रकरण आरंभ किया जा रहा तृतीय प्रकरण उपासक निंदा प्रथम सबसे पहले ये उपासक की निंदा का प्रकरण क्यों निकालते हैं प्रारंभ क्यों करते हैं उपासना धर्म कार्य ये क्यों बोलते हैं आप? प्रस्त ये प्रस्ताव क्यों लाया गया क्यों लाया जाता है कहता उत्तर में कहते हैं भाषण का उपास उपास्य उपासनादेद जातम सर्व विदम केवल पर अतिथि प्रकरण अतीत प्रकट क्या है सिद्ध हो, हो गया है पूर्व प्रकट में बैतथ्य प्रकरण सिर्या उपास्य उपासनादेद मिथ्या है झूठा है।, है, है अल्पना है कब कहा ज्ञान काल में कहा पहले नहीं रज्जु में जब तक पर दिखता है उसको तो असर नहीं कहते हैं तब तक सत्य होता है कब कब हो होगा रज्जु देखेंगे जब इसी प्रकार यहां में जगत कल्पना के अधिष्ठान काल में शब्द है चलेगा पहले नहीं जगत कल्पना का अधिष्ठान आप उस बुद्धि में जाने के बाद या सदघ घोषित हो जाएंगे यानी आप अभी व्यवहारिक सत्ता में हैं, यहां से उठना पड़ेगा पारमार्थिक सत्ता में जाने के बाद की बात है वेदांत तीन प्रकार के सत्ता में वेदांत दे चलता है प्रातिभाषिक सत्ता व्यावहारिक सत्ता पारमार्थिक सत्ता यह कि कई किसी सत्ता को कहीं लगा ऐसा नहीं करेंगे होगा। तो एक उपास उपासना भेद जातम वितथम यही पूर्व परमार्थ वास्तविक वस्तु वही है, है, है।, है, है। रज्जु में जितने भी कल्पना करते हैं आखिर में रज्जु ही एक सत्य होती है बाकी सब झूठे हो जाते हैं ठीक इस प्रकार है अतीत प्रकरण अतीत प्रकरण जो द्वितीय प्रकरण चला था, था। इससे उपासनाश्रित उसका अर्थ करना चाहते है कार्य का उपासना में जो आश्रित जीव है उपासनाश्रित मान उपासना आत्मरोप मोक्ष साधक गता यही है उपासनाश्रित करता क्या है उपासना को अपना मोक्ष का साधन रूप मान करके बैठा हुआ मोक्ष का साधन कुछ और है क्या है ज्ञान किंतु उपासना को मान बैठा है मोक्ष के ठीक पहले उपासना काम नहीं करेगी उपासना ज्ञान के लिए है किंतु मोक्ष के साधन ज्ञान है परंपरा से साधन तो हो कि साक्षात साधन उपासना ज्ञानान या मोक्ष के ठीक पूर्व काल में क्या चाहिए ज्ञान चाहिए इसलिए कह रहे हैं उपासना माना उपासना आत्मनोक मोक्ष साधन करता अपना मैं उपासक आत्मा नमा के उपासक क्या मानता है अपना ये उपासना में आश्रा उपासना को अपना मोक्ष का साधन रूप में प्राप्त हुआ है मोक्ष का साधन यही है पहले मैं परमात्मा नहीं था बिछुड़ा हुआ हूं अब उपासना करके परमात्मा बन जाऊ ये भावना उसकी होती है क्या मानता है उपासको अहम मैं उपासक हूँ उसकी भावना यह होती है मम उपास्य ब्रह्म उपास्य होगा ब्रह्म ये बुद्धि उसकी है उपासना उस ब्रह्म की उपासना करके जाते ब्रह्मणि इस समय मैं जात ब्रह्म में हूं उपासना किसकी कर रहा हूं जात ब्रह्मी कार्य ब्रह्म की, जाते ब्रह्मणि जात ब्रह्म में इधानिम इस समय में पहले तो अजात ब्रह्म रूप था आगे भी अजात ब्रह्म होना है किंतु अभी मैं जात ब्रह्म में यह मान्यता है उसमें उसकी उपासना करके जाते इस ब्रह्मीदान जात ब्रह्म को बैठा हुआ हूं ऐसा होता हुआ अजम ब्रह्म शरीर पाता प्रतिपक्ष अजम्मा जो ब्रह्म है कार्य का भाव से अतिरिक्त जो शुद्ध है जो ब्रह्म है मैं शरीर पात के बाद प्राप्त करूँगा ये उसकी बुद्धि हो जाती है प्रतिपक्ष और प्राग उत्पत्ति अजम इदम सर्वम अहम था और उत्पत्ति के पहले यह सब जगत दृश्य जगत जो भी दिख रहा है सर्वम अजम यह अजम्मा ही था ये जब जब कुछ उत्पत्ति के पहले किसी का जन्म नहीं था सृष्टि के पहले और मैं भी अजन्मा ही था और आगे भी मुझे अजन्मा ही होना है किंतु बीच में अभी जन्म है औपाधिक जन्म तो अद्वेक बाद में मानते हैं इन्हें में वास्तविक मानता है अजन्मा भी मैं वास्तविक था भविष्य में अजन्मा भी वास्तविक होना है वर्तमान में जन्म भी मेरा वास्तविक है मैं पैदा हुआ हूं जीव ऐसा मानता है वो शरीर पैदा होता है उसके धर्म आरोप करके मैं पैदा हुआ हूँ ऐसा मानता है मैं अभी पैदा हुआ यह भी सत्य मानता है ही है गर्दनी सिद्धांति भी मानते हैं व्यवहार किंतु वो कल्पित ये जो उत्पत्ति है कल्पित मानते हैं लेकिन वो सत्य मानते हैं उक्त भाण विरोधित पाद यहां पर पहले जो कहा और बाद में जो बोलता है इसको इसमें विरोध है एक क्या बोलता है पहले ग अजम सर्वम बोलता है अजन्मा था और आगे बोलता है, मैं जातपुर में बैठा हूं पूर्व और उत्तर में विरोध है ये बात उसका यही है उक्त बक्षमाण विरोधी तत्व जो कहा प्राग अज अजतम इदानम जातम ये जो मान्यता उसकी है पहले मैं अजन्मा था अभी पैदा हो गया काल्पनिक उत्पत्ति नहीं वास्तविक उत्पत्ति है ये जो उगता और पहले तो अजन्मा मानना उत्पत्ति के पहले अभी जन्म यही विरोध है एक उक्त पक्षमाण विरोधी पूर्व वा के परवा में विरोधी उसका पहले मैं अजन्मा था अभी मैं जन्म वा यह भी सत्य है इसको मिथ्या मानता तो हो जाता सत्य है और अद्वैतवादी जन्म मानते काल्पनिक उत्पत्ति मानते हैं किन्तु काल्पनिक है मिथ्या है उक्त बक्षमाण विरोधी उपासक तन निंदा प्रकृत उसके जो तो बाघ शब्दावली में विरोध होने से विरोध होने से उपासक तंग निंदा, उपासक की जो वो निंदा जो की गई है माने वो जो निंदा की गई इस में प्रकृत उपयोगी इस अद्वैत प्रकरण में उपयोगी है उपासकों की निंदा ये प्रकरण है अद्वैत का, तो उपासक बनेगा द्वैत भाव में बनेगा तो उसकी निंदा उपयोगी है यही कहना चाहते है टिप्पणी <coughs> उक्त पक्षमाण तीन नंबर की टिप्पणी सही द्वैतम ब्रह्मण्तात्विक परिणाम मानता है वो जो उपासक है क्या मानता द्वैत को ब्रह्म का तात्विक परिमाण मानता है परिणाम नहीं मानता तात्विक परिणाम मानता है विवर्त मानता तो काम अद्वैत मानते ही है अभी भेद है करके विवर्त मानते और ये वास्तविक मानता है इतना भेद है सही माने उपासक द्वैतम जो द्वैत को ब्रह्मस्तात्विक परिणाम हो द्वैत को ब्रह्म का वास्तविक परिणाम है ऐसा मानता है विवर्त परिणाम नहीं मानता वास्तविक मानता यही है इसलिए उसकी भवती अद्वैत विरोधी इसलिए अद्वैत विरोधी है ये उपासन जो उसकी मान्यता है अद्वैत विरोधी है अब द्वैत वास्तविक हो तो अद्वैत कैसे हो पाएगा रव्यो में सर्व वास्तव में उत्पन्न होता हो तो वो मरेगा कभी रज्जु नहीं हो पाएगा और काल्पनिक हो तो रज्जु ज्ञान हो जाएगा फिर बाद में रज्जू बन सकता है पहले रूपी हो और अभी भी रूप हो तो बाद में रूप होगा अभी बिल्कुल अलग हो गया हो तो अलग वस्तु अलग नहीं हो सकता यही है चार में काम निंदा उसकी जो निंदा है उपासक की निंदा है अद्वैत सिद्धि में बांधा क्या है पाठ आगे क्रियामाण है कि क्रियमाण है क्रियमाण होना चाहिए ये मात्रा मात्र से दीर्घ मात्रा नहीं होना चाहिए क्रियमाण निंदा अद्वैत सिद्धि बांझवा क्रियमाण द्वैत सत्यत्ववादी निंदा क्रियमाण क्या है द्वैत सत्यत्ववादी की निंदा ये क्रियमाण है अद्वैत सिद्धिम बांछवा क्रियमाण द्वैत सत्यत्ववादी निंदा योग किया जा रहा है द्वैत तो सत्य मानने वाली की निंदा की जा रही है उपासक आदि की निंदा कैसा होता है कहते हैं पांडव का अंशासण निंदा आएंगे भगवती जैसे दुर्योधन युधिष्ट आदि का लड़ाई चलता रहा चलता रहा सोलह दिन बीत गए सोलह दिन पूरा हो गया सत्रह दिन उसके पास कोई महारथी नहीं है लड़ने के लिए महारथी नहीं है राजा शल्य मद्रास से आए हुए थे वो युद्ध के पक्ष में रहना चाहते थे किंतु बीच में वो था बड़ा युक्ति वाला था राजनीति में निपुण था कौन ये दुर्योधन और पांडव बिचारे भगवान के भरोसे प्रारंभवादी थे भगवान के भरोसे रहने वाले थे ऐसे था चलता था ऐसा तो सत्रहवें दिन कोई है नहीं तो आए तो थे पांडव के तरफ सोच के आए थे बीच में कई जगह उसने बड़े बड़े अच्छी तरह से व्यवस्था बना दी थी दुर्योधन में व्यवस्था बनाई तो आखिर दिन जहां पड़ा हुआ है पहुंचने वाले हैं कुरुक्षेत्र पहुंचने वाले हैं तो प्रातकाल दुर्योधन खड़ा हो गया उनके तंबू पर जहां बना रखा था तो परिचय तो है ही है वो मामा लगते हैं तो बोला देखो युद्ध बड़ी व्यवस्था युद्ध कैसी व्यवस्था की युद्ध की प्रशंसा करने लग गए शल्य दुर्योधन का नहीं वो उनकी ने मेरी है वो तो व्यवस्था मेरी है मामा जी तो उन्होंने नमक खाया इतने दिन वहां से माने गाड़ी उसमें रथ में बैठ के आए मद्रास से हरियाणा हरियाणा आने में कितने दिन लगा होगा तो फिर इसके तरफ हो गए लड़ाए किंतु तो मन उनका पांडव का तरफ था विषंभिता ऐसा ही था शरीर इधर था मन उधर था बीच बीच में युक्ति बता देते थे मेरे को मारना हो ऐसा करो हाँ उसको मारना तो ऐसा करो गुपचुप में बता थे तो शल्य दुर्योधन की तरफ से लड़ाई कर रहे थे सत्रहवें दिन उसके पास महारथी नहीं महारथी नहीं तो दुर्योधन ने कहा मामा जी आज आप महारथी का काम करे तब तो सेना जाएगी थोड़ी बहुत सेना बची हुई है माने एकादश अट्ठे होने में कुछ बची हुई थोड़ी बहुत थोड़ी सेना बची आए तो उन्होंने कहा देखो मैं इसका काम करूंगा तो मैं कुछ भी बोलूंगा मेरे वहां बात काटना नहीं कौन वहां कर्ण को बनना था सारथी राजा शल्य ने कहा मैं कर्ण को सारथी लेकर के लड़ने नहीं जाऊंगा वो दासी पुत्र है और मैं क्षत्रिय हूं राजा हूं उसको सारथी मैं कैसे जाऊंगा दुर्योधन तो चाहता था कर्ण को सारथी बनाया जाए और इनको रथी बनाया जाए भेज ने नहीं माना नहीं माना तो दुरोजा ने समझाया हामाजी करो तब कहा कि मैं कुछ भी बोलू उसको चुप रहना पड़ेगा वो कर्ण को सारथी को अगर उसमें कुछ बोलेगा तो बिछोड़ दोगा तो फिर कर्ण को समझाया दुरोजा देखो भाई अपना काम करना है कि कुछ भी पटपट करे चुपचाप रहना हाँ बस घोड़े को संभालते रहना कुछ तो भी बोले अब वो नहीं कर्ण का सारथी बनना था इनको शल्य ण को रथी बना के भेजना था तो गए लड़ाई में गए तो जब अर्जुन के साथ में उद्धस छिड़ गया छिड़ता है तो दासी पुत्र उस क्षत्रिय के पुत्र को कैसे मारेगा बस शुरू शुरू कर दी उन्होंने तो धनुर्धर है अमुख है ऐसा है तू तो क्या है उसके सामने रथी पीछे बैठा हुआ है उसकी निंदा निंदा करते करते करते गए गए तो आखिर में स्थिति आ गई कि पांडव भी विजय चाहते थे इसलिए निंदा की थी यही कह रहे हैं तो यहां पर अद्वैत सिद्धि में बांध था यहां पर कारिकाकार क्या चाहते हैं अद्वैत सिद्धि चाहते हैं ऐसे चाहने वाले से क्रियमाण द्वैत सत्यवादी निंदा जो द्वैत को सत्य तो मानने वाले वादी की जो किए गए निंदा है किए जाने वाली निंदा पांडव जय चाहने वाले जो शल्य है राजा शल्य पांडव की विजय चाहते हैं कर्म की निंदा करना ही जाती है, जैसे। भवती है निंदा।, निंदा हो जाती है स्वाभिष्ट अर्थ उपयोगी नहीं अपने अविष्ट अर्थ के लिए उपयोगी निंदा हो जाती है इसलिए यहां पर अद्वैत की सिद्धि चाहते हैं इसलिए उपासक उपास्य का निंदा किया जाए तात्पर्य यह है अच्छा आगे ठीक है कथम तभी तत्व तत्र, तत्र दर्शन घटि अगर उपासक भाव वास है वास्तव में जो अजत्व बौल्य वाली श्रुति कैसे घटाएगा वो उपासक कैसे घटाएगा ये प्रथम तरी तत्र तत्र उस स्थानों पर अजत्ववादी श्रुति बहुत सारे है तत्र तत्र उन स्थानों पर अजत तुम आत्मनो दर्शन आत्मा अजन्मा है ऐसा दिखाने वाली जो श्रुति है दर्शयंती क्रियापद नहीं है निबंध है प्रथमा यही प्रचंद दर्शयती जो श्रुति है दिखाने वाली श्रुति कथम घटिश्य श्रुति कैसे घटेंगे फिर जब द्वित हो तो द्वित सत्य हो तो कैसे घटेंगे तब जब उसे पूछा जाए द्वैतवाचाते अरे प्राग उत्पद अजम शर्मा पहले तो क्या अजन्मा ही था ना वो श्रुति वहां घट जाएगी अजन्मवादी जितने श्रुति है उत्पत्ति के पहले अजन्मा कहा अभी नहीं एक दो ऐसा बोलेगा पांच की टिप्पणी न जायते इत्यादि न जाये प्रश्न इत्यादि जो कठोर परिषद की श्रुतियां हैं ये कैसे घटे तो कहा कि पहले तो था ना पहले तो अजन्मा था ऐसा बोल है उससे अभी नहीं पहले अजन्मा था अभी जन्म हो गया ऐसा बोलने वाली श्रुति है वो अजब तो बाद जितनी श्रुतियां उत्पत्ति के पहले की बात कर रही है वर्तमान के ऐसा उसका कहना है पूर्वाधिकाराग उत्पत्तिर अजम सर्वम इत्यादि कहा प्राग उत्पत्त अजम इधम सर्वम अहम चाह उत्पत्ति के पहले यह सब जगत अजन्मा था मैं भी अजन्मा उत्पत्ति के पहले अभी जन्म वाला हो गया यहाँ वास्तविक जन्म और फिर साधना करके वही अजन्मा बन जाऊंगा यह भावना है ठीक सर्वं इदं, अजम, सर्वं अजम सब, के सब था जगत सारा और अहम उत्पत्ति के पहले तथा अहम च तथा हाँ मैं भी वैसा ही था।, था।, था इति उपासको ये तो मान्य उपासक इस प्रकार से मानता है सारा जगत भी अजन्मा था मैं भी अजमा ही था ऐसी उसकी धारणा होती पर उत्पत्ति के पहले प्राग अवस्था प्रमुख विषय भविष्य की जो न जायते मृत्ये जो श्रुति है ये के पहले ही ऐसे द्वैतवादी संगति लगाएगा प्रमुख विषय वो श्रुति सारे पूर्व अवस्था की प्रमुख वो करने उत्पत्ति के पहले अवस्था के प्रमुख के बारे में कहा ऐसा हो जाएगी अजत्व श्रुति कहा कार्यस्थिति अवस्थायाम यदि ब्रह्मा तनमात्र इष्ट तहि किम उपासना प्राप्त सिद्धांति शंका करते हैं सिद्धांत की ओर से शंका होगी भाई अगर कार्यस्थिति अवस्था में वर्तमान में क्या होगा तो कहा यदि ब्रह्मा तनमात्र कार्यमात्र कार्य हो गया है जीव जगत रूप में गया हो गया है परिणाम हो गया है यदि ऐसी मान्यता है सत्य है मानते हो तो कार्यस्थिति अवस्थाया मैंने वर्तमान काल पहले तो अजन्मा मानते हो अभी वर्तमान में जन्म मानते हो कार्य स्थिति अवस्था त्य मात्र कार्यमात्र हो गया फिर उपासना ये प्राप्त तो क्या होगा ब्रह्म तो चला गया कार्य बन गया ये संका सिद्धांत की ओर से होने पर पूर्वाधिक उत्तर देगा यदात्म कहा यदात्म को हम प्राग उत्पत्ति जिस रूप था मैं पहले अजन्मा था उत्पत्ति के पहले और जात इस समय पैदा हुआ हूँ अलग हो गया हूँ बिछुड़ गया हूँ इस समय और जाते ब्रह्मान मैं भी पैदा हो गया और जात ब्रह्म में रहता भी हूं आया विशिष्ट ब्रह्म में रहता हूँ उपासना करता हूँ उपासना या पुनः तदेव प्रत्यास फिर उपासना के माध्यम से पुनस्तव अजन्मा ब्रह्म उसको प्राप्त ऐसी धारणा होती है उसके एक उपासना उपासनाश्रित तो धर्म मैंने साधक यहाँ धर्म माना साधक उपासना आश्रित साधक है, है वो क्षुत्र ब्रह्मवे है अल्प है पूरा ब्रह्म को नहीं जानता क्षुत्र शब्द का प्रयोग कर दिया है तेन असव कारण ने कृपणो दीनो अल्पकह इसी कारण से क्षुत्र ब्रह्मवे है वो अल्प अल्प ज्ञान है उसको इसलिए वो दीन है अल्पकह अनुकंपा में कण प्रत्यय लगा कर का अनुकंपायाम एक सूत्र है कण प्रत्यय कर दया युक्त है इसके ऊपर दया करनी चाहिए ऐसा स्मरण किया है कि स्मरण किया है ऐसा स्मरण कौन किसने किया कहते हैं नित्य अज ब्रह्मदर्शी भी नित्यम अजम ब्रह्मा द्रष्टुम शीलम यशा ते नित्य अज ब्रह्मदर्शिना तही नित्य अज ब्रह्मदर्शी भी ऐसा है सुप्य अजात और सूत्र है उसे हिड़िनी प्रत्यय किया हुआ है ब्रह्मदर्शी बनाने के लिए दृष्ट धातु किया सुबंध उपपद में चाहिए किंतु जाति वाचक न होना चाहिए उपपद ऐसा बोलता है उचित सुप्य जात होता कृत अंत में लघु भी उचित है उसको तो हिड़ि प्रत्यय है ताक्षल्य अर्थ निरंतर वही होना है जैसे उष्णभोजी उष्णम भोक्तम शीलम एस्य सब उष्णोजी नित्य निरंतर गर्म खाने की आदत हो उसी को उष्णभोजी बोलेंगे कभी ठंडा खाता हो कभी गर्म उसको उसको बोझी नहीं बोले नहीं बता गया। जिनका स्वभाव ऐसा बन गया नित्य अजन्मा दर्शन करना ही स्वभाव बन गया तो दूसरे स्वभाव ही नहीं उनके जानते ही नहीं वो ऐसे लोगों ने ऐसा देखा अब तो एक भाव में पहुंचे हुए लोगों ने उसको दीन देखा दयनीय देखा कृपण देखा क्यों तो उत्पत्ति के पहले अजन्मा मानता बाद में जन्म को सत्य मानता है और जन्म सत्य है तो बाद में फिर अजन्मा कैसे होगा तो उपासना के बल पर हो जाएगा मानता है इसलिए कृपाण है अच्छा ठीक है इत्यादि इधानीम उत्पत्ति अवस्थाया जात है मैं इस समय में पैदा हुआ हूं उत्पत्ति अवस्था में अभी पैदा हुआ हूँ जाते ब्रह्म स्थिति अवस्थाया और जात ब्रह्म स्थिति अवस्था में उत्पत्ति अवस्था वर्तमान में मैं जात ब्रह्म में रह रहा हूँ वर्तमान अहम् प्राग उत्पत्ति रेदात्म का मैं उपासना के बल पर क्या प्राप्त करूंगा पहले उत्पत्ति के पहले जो स्वरूप था मेरा अजन्मा स्वरूप था प्राग उत्पत्ति रेदात्मक सन आसन जैसा रूप होता हुआ रहा मैं आसम रहा तदेव कुना प्रलय अवस्था है उपासना प्रतिपद से फिर शरीर का प्रलय होगा जिस अवस्था में उस काल में मैं उसी ब्रह्म को प्राप्त करूंगा अजन्मा ब्रह्म को प्राप्त करूंगा क्यों कहते तत्कर न्यायात तत्कृ एक युक्ति है जैसे चिंतन होगा जैसे निश्चय होगा इस जन्म में आगे वही जन्म प्राप्त करता है ये तत्क्रत न्याय बोलते हैं इसको छांदो में चर्चा है करके टिप्पणी कर देते हैं तत्क्रत न्याय तत्क्रत छो की टिप्पण में दिया तत्क्रतु न्याय क्या है लोके पुरुषोति तथा इत प्रवती स क्रत पूर्वी इत इतिदो चाहते कि वैसा आया है अथा थलू क्रतुमय पुरुष संकल्प के बिना रह नहीं सकता कोई भी व्यक्ति हो कुछ संकल्प करेगा कुछ को इष्टानिष्ट कुछ क्रतुमय पुरुष जीतने भी है क्रतुमय है संकल्पमय है यथा क्रतुर पुरुष में जैसे निश्चय करके निश्चय वाला होगा निश्चय वाला वा तथा यह अध्यवसा है या क्रतु का अर्थ निश्चय है क्रतु माने यज्ञ ने क्रतु शब्द यज्ञ के लिए प्रयोग होता है या क्रतु माने अध्यवसा है निश्चय ये छांद विस्मृति अथ क्रतु इत्यादि शब्दों में क्रतु शब्द निश्चय के लिए प्रयोग हुआ क्रतु शब्द माने यह स्त्रुति में छांद में अद्यवसाय निश्चय होता तथा लोके जैसा निश्चय वाला होगा ये लोग माने शरीर ये शरीर में रहते रहते जीवात्मा जिस निश्चय वाला बन के बैठा होगा परलोके दूसरे शरीर जब आएगा परलोक माने दूसरा शरीर परलोके तदेव प्राप्त वही शरीर ऐसे प्राप्त कर लेगा तो इसका अर्थ होगा यथ क्रतु विषय निश्चय वाला है जैसे संगल वे करके निश्चय करके बैठा होगा स्मृति भी इस विषय में कहती है भगवती गीता अष्टम अध्याय कहा यम यम बाम तेजतरम व्य है भा, भा, और सदात भाव अंतिम समय में जैसा संकल्प जो वृत्ति बनेगी उसकी अंतिम वृत्ति जो बनेगी आगे वही से होना होगा भविष्य मत रहना अभी अभी तो हम मनुष्यकार वृत्ति में मजा लेते रहे और अंतिम वृत्ति बना लेंगे भव परमात्मा वृत्ति बना ले, बना ले नहीं हो जाएगा नहीं एक आय का अंतिम वृत्ति नहीं बनेगी जीवन भर में जैसे करता रहा अंत में वही याद आएगा तो घटना आदि में आपको ख्याल होगा जिसको ज्यादा याद करते थे आप उसी का याद आ जाता है पुलिस वाले को हमेशा रात्रि में स्वप्न भी डल आपको पकड़ा हुआ मिलेगा ड्राइवर को गाड़ी चलाता हुआ मिलना है स्मरण ते भाव तेजे कलेवरम तंतिक सरात भाव भाविता भाव निरंतर उसी में चिंतन करता रहा इसलिए ऐसा होगा तस्मात सर्वेश काले मान मनुस्मर इसलिए संपूर्ण जीवन जितने भी आपके हैं मेरा चिंतन करते रहो क्यों मेरे चिंतन कर रहे अंत में मेरा चिंतन हो जाए आपको अस्मा सभी मां मनुष्य मरा युद्ध है और ये शारीरिक क्रिया भी करते रहो युद्ध है ध्वंद है चलेगा ही ये ये जीवन भर का छूटेगा नहीं युद्ध भी करते रहो ये तो छूटना नहीं है कि तो केवल युद्ध में बैठो मेरा चिंतन भी करते रहो ऐसा कहा है अच्छा ठीक है उपास्य ब्रह्मत्व निषेध तर्शना च उपासक निंदा युक्त यहां जो उपासक की निंदा की गई इस कार्य का मान मा केनो परिषद को देखते हुए बी थे तलबकार शाखा छांदों के भेद में कहते हैं एक हजार शाखा ही चलती थी पहले सबसे बड़ा था मान सारे वेद एक हजार एक सौ बयासी शाखा है सारे वेद मिलकर के उसमें से सहसान मार्ग वाला, वाला उपलब्ध है करके कैलाश दसम पीठाधीश से कहा करते थे हमें तो तीन शाखा भी प्राप्त नहीं है तलबकार शाखा थोड़ा पड़ा है तलबकार शाखा में है दशम पीठाधीश्वर कहा करते थे तो वो अभी वर्तमान में क्या है कौथमी राणायणी तलकार तीन शाखा वर्तमान में पाए जाते हैं कितना खास हुआ है कहा एक हजार में नौ सौ सतान शाखा लुप्त है एक हजार शाखा बोली आज तीन शाखाएं हैं है कहते हैं वो भी हम लोगों को तो एक ही शाखा प्राप्त है तलबकार शाखा थोड़ा जानते है बाकी दूसरी शाखा कौथमी शाखा क्या है राणायणी शाखा क्या हमें पता नहीं तीन तो तलबकाराणाम जो तलबकार शाखा वाले लोग हैं तलबकाराणाम तलबकारियों का कहना है शाखायाम उपास्य निषेध्य को ब्रह्मत्व का निषेध किया जाए परिषद तलबकार शाखा ने ऐसा कहा है, है। उपासक निंदा युक्त इसलिए निंदा युक्त है कहा युक्त मैंने श्रुति विरुद्ध बदतो निंदा न निंदा माने श्रुति विरुद्ध जो बोल रहा है उसको बोलने की निंदा निंदा नहीं है क्यों श्रुति में वो उपास्य ब्रह्म नहीं होता करके कहा और ब्रह्म मान को उपासना कर रहा है इसलिए वो कोई निंदनीय नहीं होता श्रुति विरुद्ध कर रहा है कहा ये तो सुर्ति में सुर्ति देते हैं यद बाचा अनुद्ध विद्यते तदेव ब्रह्मतम बुद्धिपासुति है आदि कई वहां खारा लगा यह मनसा न चुझा न पश्य स्त्रोत्रण न श्रोते इत्यादि बहुत सारे दिए हैं मंत्र क्रम से बहुत सारे मंत्र दिया है वो भी एक नमुना के लिए है तो जो बाणी इसे प्रकाशित नहीं होता और जो बाणी को प्रकाशित करता है वो ब्रह्म है ये तो उपास्य ब्रह्म नहीं ऐसा कहा नो बन सकते कलकार सा यदवाचा अनुद्ध तो मैंने अप्रकाशित जो बाणी के द्वारा प्रकाशित नहीं होता संसार के वस्तु प्रकाशित हो जाएंगे ये मनुष्य है वाणी से प्रकाशित हो गया ये घट है वो बाणी से प्रकाशित हो गया ऐसा प्रकाशित होते हैं अर्थ प्रकाशित होते हैं किस है तत्त वाणी से तत्त शब्द से तत्त अर्थ प्रकाशित हो जाते हैं किंतु ब्रह्म प्रकाशित नहीं होते किंतु ब्रह्म के सान्निध्य पाने पर बाणी प्रकाशित होती है वाणी बोलने लगती है इसको बोलने की जो शक्ति है यह अपनी नहीं है इसकी तो गोगा हो जाए वो ब्रह्म से मिला सूर्य में जो प्रकाश करने की शक्ति है वो ब्रह्म का है यदादित्य कदम तेजो जगत भाषा ते कि चंद्र में शे चाग्रो तद तेजो सूर्य चंद्र अगर अग्नि आदि में जो तेज दिखाई दे रहा है वो तेज मेरा है मैंने दिया अगर मैं तेज निकाल दू तो कोई काम नहीं कर सकती निश्चे ऐसे वायु और उसके दृष्टान दिया है वायु और अग्नि की क्या स्थिति बन गई है कैन परिषद ने देखिए जितनी शक्ति उसमें थी परमात्मा ने दी थी किंतु वहां मेरी शक्ति बोलने लग गया तो परमात्मा रहे तेरी शक्ति है तो हम अपनी शक्ति को नहीं ले लेते इतने काम किया और क्या किया जरा शक्ति को छीन दिया निस्तेज हो गए कुछ नहीं कर सकते तो दृष्टांत दिया ना अग्नि वायु की और इंद्र भी है उसका अभिमान ज्यादा था उस समय तो लुप्त ही हो गए अग्नि आदि से भी वो राजा है ना ज्यादा अभिमान है उसके पास अग्नि और वायु मैं तो राजा हूं अभिमान तो नहीं है किंतु उसने मैं राजा हूं यह ज्यादा अभिमान है तो ज्यादा देहाभिमान होगा उसको ब्रह्म होने वाला नहीं है वहां से सीखना चाहिए तो यवाचा अनुभदम यह नाक अभ्य देतेगा जिससे बाणी प्रकाशित होती है जिस चेतन के सानिध्य में वाणी बोलती है चेतन हटने पर बाणी नहीं बोल सकती तदेव ब्रम तम विद्युशी को तुम ब्रह्म समझो ये ब्रह्म जो उपास उपासना जिसकी हो रही है ये, ये ब्रह्म नहीं ऐसा कहा यद बातचा अनुतम कहा जो बाणी का वाणी से नहीं जाना जा प्रकाशित नहीं होता कहा अनभिदतम मैंने अनभि प्रकाशित अर्थ कर दिया प्रकाशित नहीं होता ये तत्व तो ऐसा है अभ्युदे अभ्युत प्रकाश अभि प्रकाशितकाशित होती है ना उपास माने बाचा विषयी कुरबंधी जो बाणी से विषय बनाते हैं वो ब्रह्म नहीं होता जिस बाणी के विषय बनते हैं वो ब्रह्म नहीं होता यह तक शब्द का जो विषय बनते हैं वो धर्म नहीं होता है यह अर्थ है आदि शब्दा आदि दिया श्रुति इत्यादि का मनते मनोवतम तदेव प्रमतम विद्धि व्यचंद्रम यदि कई धारा चलाई हुआ, खाली बाणी नहीं मन से जिसका मनन नहीं हो सकता जिसके कारण से मन म, मनन करने की शक्ति प्राप्त करता है उसको ब्रह्म समझना जो मन का विषय होगा वो ब्रह्म नहीं ऐसा कहा आगे ठीक है भेद शिनत विरोधि पूर्वकालिगा में जो उपासक है मतलब अवेद ज्ञानम अगर दर्शन होता वो ज्ञान होता अवेद दर्शनम ज्ञानम भेद है उपासन भेदम दृष्टुम शीलम येदृष्टि वेदर्शी बनेगा वो ये द्वितीय वेद दर्शन भेद देखने वाला मैं भिन्न हूं ब्रह्म भिन्न है उपासना करके उसके उपास्य में उपासक ऐसा ये दृष्टि देद, वाला कुछ निंदा जो की वेददर्शिम उपासकम वेददर्शी जो उपासक होता है ज्ञानी नहीं होता वो तो अवेद दर्शी होता है हम ब्रह्मास्मी ये भावना में रहेगा वेद दर्शन उपासकम अद्वैत विरोधीन निंद अद्वैत विरोध था इसकी जो है ना अद्वैत विरोधी न उपासना तो इसकी निंदा की उपासन निंदा करके उपासक अब क्या कहना चाहते हैं पूर्व कार्य कार में वेदर्शी जो था उपासक उसकी निंदा की दिखाई अब अद्वैत सिद्धि करना है तृतीय कार्य तर्क से उसकी प्रतिज्ञा करते हैं संप्रति मान इधानी अद्वैत प्रतिज्ञा करो थी अद्वैत की प्रतिज्ञा करो थी कहा पौपादाचार्य प्रतिज्ञा कौचि यहां न जायते यदा जायते जाय नजायते है अतः इसलिए उपास्य उपास की निंदा है में तलबकार को देखो उपासक की निंदा है गौर पादाचारी बोल रहे हैं मैंने जो यहाँ कहा मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ श्रुति के आधार पर बोल रहा हूं क्यों मैं परिषद का आधार लिया वह निंदा है उपास्य निंदा है। उसको लेकर अतः इसलिए उपा, उपासक निंदनीय होता है मैंने ये अद्वैत बाद में पहुंचे हुए लोगों ने ऐसा कहा है वहां पहुंचे हुए जो लोग होते हैं उनके दृष्टि में ऐसा है। कहातांगतम बक्ष्या मैं अकारपर्ण्य को कहूंगा दीनता दीनहीन को नहीं बताऊंगा अकारपण्य को बताऊंगा मैंने अद्वैत को बताऊंगा अद्वैत में उपास्य नहीं होता अकारपण्य मैंने अद्वैत क्यों उसमें अद्वैत में क्या उपासना वाली है नहीं होता अकारपर्ण को कहूंगा कहा भक्षण अकारपर्णम आजाति जिसका जन्म नहीं है जाती बने जन्म जन्म तो इसे तीन प्रत्यय करो तो जाति बनता है मन प्रत्यय करो तो जन्म बनता है एक ही अर्थ है जन्म बोलो जाति बोलो एक चीज है आजाति बोलो अजन्म बोलो एक ही चीज है जाति और जन्म में कोई भेद नहीं होता प्रत्यय में भेद है एक ही अर्थ में प्रत्यय स्त्री आम तीन करके तीन कर दोगे तो जाति शब्द बन जाएगा और मन का तो जन्म बनगा ब्रह्म को कहूंगा न पूछ सके लेकिन इसलिए अजाति का विसर्गा नहीं है अजाति समता निर्विशेषता को प्राप्त तो हुआ जो ब्रह्म है उसको बताऊंगा तो निर्विशेष कोई विशेष नहीं वह बोला नहीं जाता जा बक्ष्याम उसको मैं कथन करूंगा जो अद्वैत ब्रह्म है निर्विशेष ब्रह्म है जहां पर कोई विशेष नहीं है जायते पैदा भी भी नहीं होता है ऐसी स्थिति हो जाती है हम ऐसे युक्ति युक्त जादू बताएंगे देखो तो, समान तयते भी सब सब कुछ होता हुआ भी कुछ नहीं हुआ इसके बताएंगे वही ब्रह्म ही तो सब कुछ हुआ है और वास्तव में कुछ भी नहीं हुआ कैसे रज्जु ही तो सब कुछ बनती है अज्ञान दशा में कौन बनती है सर्प आदि जलधारा आदि कौन रज्जु और ज्ञान दशा में कुछ हुआ ही नहीं अधिष्ठान है अज्ञान से कल्पना थी सारे जगत और जीव सारे कल्पना थे किंतु ज्ञान हो गया अद्वैत अद्वैत यथा थी। न थे थे। जाए, जाए न थे किंचित जिस प्रकार जाय समा जायमानम कि न जायते सब हर प्रकार से हिसारा संसार इतना बड़ा लंबा चौड़ा दिख रहा है फिर भी कुछ भी नहीं हुआ हम ऐसा सिद्ध कर आजाद पात की सिद्धि करेंगे कुछ वही नहीं, ऐसे सिद्ध, कर सिद्ध करेंगे आगे तृतीयकारि का युक्ति बताना शुरू करेंगे घटाकास और महाकास दो दृष्टांत दे, दे देंगे और घटादी और देहादी संगात का दृष्टान्त दे देंगे करके सिद्ध कर आजाद बात पात है बात हुआ ही नहीं है कोई ना जगत हुआ है ना जीव हुआ है हुआ ही ऐसा और सब कुछ होता हुआ कुछ नहीं हुआ ये बोलना चाहते हैं रज्जु सब कुछ हो जाती है किंतु वास्तव में कुछ नहीं होता अज्ञान दशा में सब कुछ होता है सर्प बनती है रज्जु बनी जलधारा यष्टि भूिद्र माला बहुत कुछ बनी किन्तु जब अधिष्ठान का ज्ञान होगा उस काल में कुछ नहीं होगा रज्जु की रज्जु है न त्रैकालिक निषेध होता है नाशित नाश्ति न भविष्य थी त्रैकालिक निषेध होता है वैसे यहां भी जब वो आत्मभाव में पहुंच जाएगा व्यक्ति त्रैकालिक निषेध करेगा जीव जीव जगत आदि को नहीं था नहीं था ये नहीं है नहीं होगा ईश्वर क्यों रज्जु सर्व में तो होता क्या है पहले प्रातभाषिक सप्ताह में आप कल्पना कर हैं और व्यावहारिक सत्ता में आकर के निषेध करते हैं और निषेध कर पाते हैं रज्जु ज्ञान होना व्यावहारिक सत्ता है सर्प काल्प किंतु पर आप व्यावहारिक सत्ता में निषेध करना चाहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी व्यावहारिक सत्ता में बैठ करके जगत को निषेध नहीं कर सकते ध्यान देना आपको पारमार्थिक सत्ता में सत्तांतर में जाने के बाद सत्तांतर की निंदा बाद किया जा सकता है स्वप्न में स्वप्न का बाद नहीं होता सत्यतुपति बदने वाली नहीं वहां वहां से जब आप वो प्रातिभाषिक सत्ता में थे जब वहां से आ जाते हैं जागृत में व्यावहारिक सत्ता में आ गए तब वो विषय बात हो और यहां पर क्या स्थिति है हम व्यावहारिक सत्ता में बैठे हुए हैं और व्यवहार से उसको समझना चाहते हैं नहीं होगा यहां द्वैत का बाद संभव नहीं होगा यहां से आपको द्वैत का बात करना हो इस सत्ता सिर्फ ऊपर जाना पड़ेगा पारमार्थिक सत्ता में बैठ के देखिए सब कुछ हुआ व्यावहारिक क्षमता में सब कुछ हुआ होते हुए पारमार्थिक क्षमता में कुछ नहीं है यह हम बताएंगे यथा न जाए थे कि जायमान समतः समत जायमित जायमानम सब कुछ होता हुआ भी किंचित न जाए यथा न जाए कोई भी पैदा नहीं हुआ हम सिद्ध करके सोचेंगे ध्यान देना परिणामवाद नहीं विभक्तवाद को लेकर के चलना है इसको हमेशा ध्यान रखना है वेदांतियों को तो जो वेदांत में चाहते हैं एक ही सत्ता में निषेध नहीं किया जा सकता हमको सत्तांतर में जाना पड़ेगा भद्रम पश्य महाक्ष Oh, the no, song, the song.